पाट का शीर्शक है शीखी, शीखी बाज, बाज मक्षी एक था जंगल उस जंगल में एक शीर भोजन करके आराम कर रहा था इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची शेर ने दो 3 दिनों से स्नान नहीं किया था इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन भिन करने लगी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 लेकिन फिर से शेर के कान के पास बिन बिन शुरू हो गई अब शेर को गुस्सा आया वह दहाड़ा अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से बाहर डालूंगा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 शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता. <laughs> मक्की तो फट से उड़ जाती. अंत में शेर उब गया, ठक गया. अंत. <laughs> वह बोला मखी बहन अब मुझे छोड़ो मैं हारा और तुम, तुम जीती हैं बस मकी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी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 यह कहते हुए मक्खी मकडी की तरफ जप्टी और मकडी के जाले में फस गई अ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 van dana arimar'dan